प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत वचन ट्रैक नौ मैत्री और अमैत्री भावना अथा तो भक्ति जिज्ञासा के तीसरे प्रवचन से संकलित मनुष्य है एक द्वंद्व प्रकाश और अंधकार का प्रेम और घृणा का यह द्वंद्व अनेक सतों पर प्रकट होता है यह द्वंद्व मनुष्य के कंकण में छिपा है राम और रावण प्रतिपल संघर्ष में रहते हैं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 धन तो के तो ढेर लग गए और भीतर निर्धनता के गड्ढे और बड़े हो गए किसी का पद से रागे तो सोचता जब तक प्रधानमंत्री न हो जाऊं कि राष्ट्रपति ना हो जाऊं तब तक तब तक जीवन आसार है प्रधानमंत्री होके ही मरना है प्रधानमंत्री होके पता चलेगा कि जीवन व्यर्थ है।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 जहां राग है वहां धन्यवाद का भाव है अनुग्रह का भाव है जहां राग है वहां रस है रसो वैसा वह परमात्मा रस रूप है रस का अर्थ होता है जैसे वृक्षों में हरा जीवन रस बहता है। वही तो खिलता फूलों में